सुस मेरे पीछे दौड़े ओम नमो नमो नमो नमो ओम ओम ओम नमोदेमो नमोतेम ज्ञान तीरा दर्श ज्ञाजनशलाखया चक्षुन्मित यम श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभेष्ट स्थात यूतले स्वयं रूपा ददा स्वदातिक हे कृष्ण कूणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाका नमस्त तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदवेश्वरी ऋषभावी देवी हरिप्रिय पांचाकू से कृपा सिंधु पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निद्यानंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासुदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे आप सबका स्वागत है इस सैटरडे प्रोग्राम में तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ के बारे में उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करेंगे तब तो सबने दर्शन किया होगा अलचड़ में सबसे सबके बीच में भगवान जगन्नाथ एक राजा के समान विराजमान है आ, और आपने ध्यान से देखा होगा जिस प्रकार से कोई एक राजा है या ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है वो बिना किसी चिंता के अः थोड़ा सा बैक पीछे करके विराजमान हो जाता है अपने आसन पर तो उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ को हम यहाँ कुछ दिनों से दर्शन कर पा रहे हैं अल्टर में तो मैंने सोचा कि जगन्नाथ की कुछ आ, उनकी जो दिव्य लीलाए हैं कार्य कलाप है विशेष रूप से अपने भक्तों के संग में उनको उनका वर्णन किया जाए क्योंकि जगन्नाथ का मतलब ही है जगत के नाथ तो जगन्नाथ जी को समझना बड़ा सरल भी है और बहुत कठिन भी है ऐसे मेरा पर्सनल अनुभव है क्योंकि मैंने जब पहली बार जगन्नाथ के विग्रह को देखा था ये नाम भी नहीं सुना था जगन्नाथ कौन पर्सनालिटी है व्यक्ति है या भगवान है लेकिन जब जोहू में मैंने पहली रथ यात्रा मुंबई में तो मैंने देखा कि रथ के ऊपर तो ठीक से दिखते नहीं और समझ में आते नहीं लेकिन कीर्तन एक ही चीज अच्छी लगती है वह कीर्तन में भाग लेना तो फिर धीरे धीरे उनको हम जानते हैं भक्तों के संग के माध्यम से जो भक्तों से सुनते हैं पढ़ते हैं श्रील प्रभुपात के ग्रंथों को तो जगन्नाथ का मतलब ये है जगत के नाथ श्रील प्रभुपात जब बहुत छोटे थे कलकत्ता में जब रहते थे तो उस समय वो रोज हावड़ा रेलवे स्टेशन जाते थे किस लिए जाते थे देखने के लिए जाते थे वहां से ट्रेन कि जगन्नाथपुरी जाने के लिए ट्रेन कौन से समय में जाती है और वृंदावन जाने के लिए ट्रेन कौन से समय में जाती है तो शिला प्रभुपाद का बचपन से जो अनुराग है भगवान जगन्नाथ के प्रति था शिला प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिस क्षण मैं कृष्ण को भूला हूँ और हम अपने बारे में सोचें कि मैं हमारे जीवन में ऐसा क्षण हाँ, चुन लिया जाए ढूंढे कि जिस समय हम कृष्ण को स्मरण कर पाए तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने एक बार प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद मैं हमेशा भगवान मैं भगवान का स्मरण करता हूं और कभी कभी माया का भी स्मरण हो जाता है प्रभुपाद ने कहा रासकल का, का मूर्ख तुम कभी कभी भगवान का स्मरण नहीं करते हमेशा माया का स्मरण करते हो और कभी कभी गलती से हमेशा माया में होते हो और भगवान का फिर कभी-कभी स्मरण करते हो। तो तो हमारी स्थिति है। काभुपाधि वो आचार्य हैं, जिन्होंने वास्तव में भगवान जगन्नाथ के नाम को सार्थक किया है एक प्रकार से देखा जाए वो तो जगत के नाथ कहलाते हैं लेकिन वो भारत भूमि में क्या है बंधे हुए हैं या फिर शिल प्रभु जब अमेरिका से अपने शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी आए तो अमेरिकन भक्तों को प्रवेश अंदर नहीं कराया वह स्ट्रिक्टली मना है इवन महात्मा इंदिरा गांधी और कई सारे जो बाबा साहब अंबेडकर और जो भी लीडर्स थे इंडिया के यदि वो हिंदू नहीं है स्ट्रिक्टी वहां अभी हजारों सालों से हिंदूज आर अलाउड तो प्रभुपाद ने सारे बैरियर्स को तोड़ दिया और जगन्नाथ प्रभुपाद ने कहा कि ये जगन्नाथ उड़िया नाथ नहीं है उड़िया, उड़िया लोगों के नाथ नहीं है या फिर ये पंडा नाथ नहीं है पंडा में जो वहां के पुजारी हैं या पंडित जी कहते हैं नॉर्थ में तो उन्होंने कहा कि ये कोई पंडा नाथ नहीं है यह तो जगत के नाथ है और आप लोगों ने उनको आ, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है बांध के रखा है तो शिल प्रभु पद वास्तव में अपने साथ जगन्नाथ को ले जाते हैं और पूरे विश्व में जगन्नाथ की जो कृपा है वो वितरित करते हैं तो भगवान जगन्नाथ दो प्रकार से बद्ध जीवों पर अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं एक उनका प्रकार क्या है एक है उनका दर्शन एक क्या है दर्शन और दूसरी चीज है उनका प्रसाद तो भगवान जगन्नाथ दो प्रकार से पूरे जीवों पर कृपा करते हैं और वो देखते नहीं है पात्र नहीं स्तान। देखते कि ये व्यक्ति क्वालिफाइड है योग्य है अयोग्य है, है ये शराबी है ये जुआरी है नीच जाति का है उच्च जाति का है पढ़ा लिखा है अनपढ़ है भगवान जगन्नाथ ये नहीं देखते हाँ तो जगन्नाथ का मतलब ये है कि जिनकी आंखें कंपैशन दया से क्या हो गई है अंदर लालिमा आ गई है एक तो हमारी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं लेकिन जगन्नाथ की आंखों का शेप कैसा है गोल गोल बटोल है हाँ और उसमें भी क्या है लालिमा भी है अंदर हाँ तो ऐसे जगन्नाथ अपने भक्तों पर दो प्रकार से कृपा का वर्षाव करते हैं और एक उनका कृपा है कि वो अपने दर्शन के द्वारा और दूसरा है कि अपने प्रसाद के द्वारा तो जब ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत का क्रिएशन किया तो ब्रह्मा बहुत अधिक टेंशन में आ गए दुखी हो गए उन्होंने कहा मुझसे अधिक घृणित व्यक्ति इस सृष्टि में कोई भी नहीं है क्योंकि उनके हाथों से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी क्या गलती हुई थी कि भगवान के आदेशों के अनुसार ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया और ऐसा निर्माण किया कि जो भी जीव इस सृष्टि में एंटर करेगा वो इजीली यहां से मुक्ता नहीं हो सकता तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे उन्होंने सोचा मेरे हृदय भी इतनी मैंने सेवा तो कर डाली लेकिन उस सेवा के पीछे क्या है जो भी जीव इस भौतिक जगत में आएगा इस सृष्टि में इतना फंस जाएगा जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा है रेशम का कीड़ा अपनी लार से क्या बनाता है जाल बनाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता मर जाता है तो उन्होंने भगवान के लिए सेवा की लेकिन इसके द्वारा देखा कि सारे जो जीव है इस सृष्टि में आकर बंधने वाले हैं परेशान होने वाले हैं कष्ट प्राप्त करने वाले हैं तो वो क्या करते हैं भगवान को अप्रोच करते हैं पुरुषोत्तम जगन्नाथ का दूसरा नाम क्या है पुरुषोत्तम पुरुषों में जो उत्तम है सर्वश्रेष्ठ है तो ऐसे ब्रह्मा ने पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को आराधना उनकी आराधना की उनको स्मरण किया और उन्होंने कहा जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा मेरी एक ही डिमांड है क्योंकि ब्रह्मा तो हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है वो महान वैष्णव है और उनका हृदय भी दया से भरा हुआ है किसको अच्छा लगता है कि दूसरा व्यक्ति जल रहा है मर रहा है देखने में आनंद आता है नहीं दुखी होते हैं तो ब्रह्मा का ये नेचुरली स्वभाव है महान वैष्णव है क्योंकि वो सदैव क्या करते हैं ब्रह्मा बोले चतुर कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ब्रह्मा महावैष्णु होने के कारण उन्होंने भगवान की आराधना की और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण आप बताओ कि इस बद्ध जीव इस भौतिक कष्टों से कैसे मुक्त हो सकते हैं इवन उस उस कन्वर्सेशन में यमराज भी भाग लेते हैं उस संवाद में भगवान ने कहा मैं इतना बोल नहीं सकता मेरी जो भारिया लक्ष्मी है ना वो बहुत एक्सपर्ट है वो आप लोगों से बातें करेगी तो लक्ष्मी के साथ इतना लंबा संवाद है ब्रह्मा जी का तो फिर लक्ष्मी या भगवान भी उस संवाद में भाग लेते हैं और वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति मेरे धाम का आश्रय लेता है कलियुगा में जगन्नाथपुरी कौन सा धाम जगन्नाथपुरी धाम की तो जगन्नाथपुरी का आश्रय लेता है और वहां आकर यदि केवल दो ही कार्य करता है दो कार्यों में को एक कार्य तो अच्छा लगता ही लगता है है कि नहीं भगवान केवल मेरा दर्शन कर ले और दूसरा है कृष्ण प्रसाद तो हमें दर्शन अच्छा लगे या ना लगे लेकिन चाहे नास्तिक क्यों ना हो उसको एक चीज जरूर अच्छी लगती है क्या अच्छा लगता है कृष्ण प्रसाद इसलिए हाँ भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मेरा ये जो धाम है जिसका आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से जो जीव है मेरे कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करने मात्र से हाँ तो हमें प्रसाद को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए हम भगवान की थूक उस प्रसाद में क्या होती है भोग में मिलती है भगवान उसको ग्रहण करते हैं अंगानी मंती, पशंती पांती, चिरम जगंती। वो अपने अंगाने से उन प्रसाद या भोग को ग्रहण करते हैं और वो भोग प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होता है तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस जगत में विशेष रूप से अवतरित हुए थे आपने प्रसाद की महिमा देने के लिए प्रसाद के माध्यम से लोगों का उद्धार करने के लिए तो जिस प्रकार से हर युग के लिए कृष्ण नाम होता है हर युग के लिए अलग अलग महामंत्र है उसी प्रकार से हर युग के लिए स्पेसिफिक धाम होता है हर युग के लिए स्पेसिफिक डीटीज होती है विग्रह होते हैं तो कलियुगा के लिए धाम कौन सा है नवदीप मायापुर धाम है वृंदावन नहीं है कलियुग के लिए कौन सा धाम है नवदीप मायापुर धाम है क्योंकि शास्त्र वर्णन करते हैं कि जिस जैसे कलियुग बढ़ेगा वैसे वैसे बाकी धामों का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा लेकिन जो नवदीप मायापुर धाम है उसका प्रभाव बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा जहां साक्षात जेंद्र नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं तो ये जो धाम नवदीप कलियुगा के लिए है और कलयुग के लिए नाम कौन सा है कलयुग के लिए नाम हरे कृष्ण महामंत्र है तो फिर कलयुग के लिए विग्रह कौन से है शास्त्र कहता है कि कलियुग के डीटीज, कलियुग के विग्रह कौन है जगन्नाथ है वही कृष्ण को अपने ही गुणों को सुनते हैं अपनी ही लीलाओं को सुनते हैं द्वारका में तो उनका जो चेहरा मोरा सब कुछ बदल हो जाता है है कि नहीं? एक आइडियल उदाहरण है यदि हम वास्तव में इस भौतिक जगत से पार होना चाहते हैं या अपने इस भौतिक शरीर में बदलाव लाना चाहते हैं और आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करने के इच्छुक हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए जगन्नाथ या कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी के लिए रो पड़ते हैं वो कौन है जगन्नाथ जी है कृष्णा क्राइंग फॉर श्रीमती राधिका हाँ, आचार्यगण कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु कौन है हाँ, कृष्ण है लेकिन वास्तव में वो कृष्ण के लिए रो रहे हैं राधा रानी के भाव को धारण करते हुए तो जब द्वारका में हाँ, रुक्मिणी देवी थी और उस समय रुक्मिणी देवी को पूछा गया कि आप बताइए कि हम सारे रानियों ने कहा कि हम कृष्ण की इतनी अधिक सेवा करती हैं। फिर भी कृष्ण का जो मन है वो सदैव वृंदावन की ओर भागता है वृंदावन की ओर दौड़ता है हम पर्सनली उनकी इतनी सेवा अर्चना सब कुछ करते हैं लेकिन एक सौ आठ रानियों के प्रति उनको लव मात्र भी प्रेम नहीं है ऐसे महसूस होता है तो आप बताइए कि क्या महानता है वृंदावन वासियों की जो इतना अधिक उनसे प्रीति रखते हैं रोहिणी ने कहा कि आप तो इतनी सारी रानिया हो सोलह एक, सौड़ा, एक सौड़ा। लेकिन आपका जो हृदय है सौ प्रतिशत आपने कृष्ण को नहीं दिया है आपने अपना हृदय बाकी सारी वस्तुओं में बांटा हुआ है तो उन्होंने कहा कैसे मैंने हैं हैं कि जिस प्रकार से आपके हरे के दस है और, और, और उसमें से बचा कुचा किसको देते हो आप कृष्ण को लेकिन वृंदावन के जो ब्रज बाला है वृंदावन के जो निवासी हैं, भक्त है उनका सौ प्रतिशत से भी अधिक प्रेम और सेवा का जो भावना है वो किसके लिए है कृष्ण के लिए है इसी कारण से कृष्ण हाँ, का मन द्वारका में स्थिर नहीं है कृष्ण द्वारका में कैसे हमेशा चंचल है हा कृष्ण खुद ही कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण भगवान भी उसका अनुभव करते हैं वो अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते उनका मन ब्रज की ओर वृंदावन की ओर भाग रहा है क्यों क्योंकि वृंदावन के भक्तों की सेवा की जो सर्वोत्कृष्ट भावना है वो भगवान को आकृष्ट करती है तो वास्तव में एक लीला आती है एक एक एक पुजारी थे जगन्नाथ टेम्पल में जगन्नाथ के तो वो कभी कभी वो जो पुजारी है वो बाहर जाते हैं अलग अलग स्थानों में तो एक जो पंडात है वो एक समय जयपुर आए एक पुजारी जयपुर आए तो जयपुर के जो राजा थे हम वो जगन्नाथ से बहुत अधिक प्रीति रखते थे जगन्नाथ जगन्नाथपुरी जाते थे भगवान का सेवा करते थे उनके बारे में श्रवण आदि करते थे तो उस हाँ राजा ने ये जो पुजारी थे उनको बहुत उनकी सेवा आदि की और जाते समय कहा कि आप जाओगे तो मैं जगन्नाथ के लिए आ, कुछ भेट वस्तु देना चाहता हूँ उनकी सेवा में आप लगाओ क्योंकि हम जिनसे प्रेम रखते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं मई के माँ अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहती है ससुराल नहीं कहाजती भेजते ससुराल कुछ ना कुछ क्योंकि अफेक्शन है लव है तो जयपुर में जब वो राजकुमारी ने वहा राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी उसका भी आकर्षण जगन्नाथ जी के लिए बहुत प्रगाड़ था तीव्र था वो जगन्नाथ जी को जानते थे उनकी महिमा को उसने सुना था उनकी सेवा आदि करते थे और जब ये पुजारी निकला यहां से जयपुर से तो उस पुजारी को उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो जाते समय मैं एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु जगन्नाथ जी को देना चाहती हूँ आप जरूर ले जाना और किसी को नहीं दे देना सीधा उनको ही उनको ही दे दो तो कहा, ठीक है उनकी जब ये निकाल निकले पुजारी इन्होंने उस उस राजकुमारी ने बहुत अच्छा एक ओडन बॉक्स बनाया था उस छोटा सा था उसमें अपना जो मूल्यवान गिफ्ट जगन्नाथ जी के लिए देने थी वो उसमें उन्होंने डाली और वो राजकुमारी उस पंडा लेकर जगन्नाथपुरी के लिए निकल रहा था बाकी सारी चीजें वो भूल गया उसको एक ही चीज याद थी उसका मन भी चंचल था वो सोच रहा था कि अभी जाते समय कहा पहले तो सोचते थे तो रा, रास्ते में खोल देता हूँ राजकुमारी को क्या पता भगवान के लिए दे दिया है भगवान क्या करेंगे मैं बीच में हूं हाँ। तो जाते जाते उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं जगन्नाथ जी के लिए दिया है बीच में नहीं खोलना है उस गिफ्ट को सीधा जब मैं जाऊँगा तो भगवान जगन्नाथ को प्रदान करूंगा तो जाओ हाँ वो वो पूजा ने पहुंचा में और उससे रहा नहीं गया बहुत आतुरता उसकी बढ़ती जा रही थी कि बॉक्स में है क्या इतना मूल्यवान बॉक्स है हीरे जवाहरात आदि से सजा हुआ है इसके अंदर इससे भी मूल्यवान वस्तु जरूर होनी चाहिए तो फिर उन्होंने उस पुजारी ने पंडा ने जाकर जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही वो भगवान की सेवा आदि करता था तो वहां उन्होंने खोला खोला तो देखा ना क्या है एक कागज का टुकड़ा पेन से कुछ एक लाइन लिखी थी उसमें और एक कागज का टुकड़ा था उन्होंने देखा ये क्या है ये क्या मल्यवान है उसको पकड़ा और उन्होंने फेंक दिया शायद पढ़ना नहीं आता होगा हाँ, या कोई और लैंग्वेज में लिखा होगा तो फिर वो बॉक्स छोड़कर वो निकल पड़ते हैं और जो दूसरे दिन सेवा के लिए जाते हैं मॉर्निंग आवर्स में जगन्नाथ को सुबह उठाते पुजारी तो ये भी उन पुजारियों के बीच सेवा सेवा में था मॉर्निंग के समय में ड्रेसिंग आदि करना तो ये गया तो एक आश्चर्य उसको दिखाई दिया जगन्नाथ को देखकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान जगन्नाथ ने एक कागज के टुकड़े को पकड़ा है और कहा पकड़ा है अपने छाती में लगाया हुआ है बाकी पुजारी तो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है ये क्या चीज है लेकिन इनमें से ये जो पुजारी जिसने बीच में ही गिफ्ट को खोला था हाँ, सीधा भगवान को नहीं प्रदान करना चाह रहा था बीच में लेना चाह रहा था, तो इसको समझ में आ गया कि जो कागज का टुकड़ा मैंने फेंका था वो वास्तव में भगवान जगन्नाथ ने क्या किया है उसको धारण किया है अपने छाती में लगाया हुआ है तो फिर एक पुजारी चढ़ते है भगवान जगन्नाथ का हाइट एग्जैक्टली सात फुट है वो जो विग्रह है जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का हाइट उतना ही था तो फिर जब पुजारियों ने वो निकाला भगवान के हाथों से अब सोचो के ना हाथ हैं जगन्नाथिव है, है तो फिर जगन्नाथ जी ने ये पुजारियों ने निकाला वो कागज कागज निकालते ही पुजारियों का सारा जो समूह है आतुरता से देखने लगे क्या लिखा है क्या लिखा है तो एक ने देखा और पढ़ने लगा राजकुमारी का एक प्रकार से ऑफरिंग था और क्या ऑफरिंग था उस राजकुमारी ने लिखा था कि हे भगवान जगन्नाथ मैं आपके कलापों को जब सुनती हु, देखती स्मरण कार्यकला चर्चा करते हो तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है बहुत अच्छी तरह से मैं समझ गई हो कि क्या कि आप में एक कमी है और वो कमी क्या है कि आपके पास मन नहीं है इसलिए मैं अपना मन तुम्हें क्या कर रहे हो डोनेट कर रहे हो दे रहे हो आप इस मन को क्या करो स्वीकारो और यही चीज भगवान ने भगवदगीता में कही है मन मना भव मत भक्तों तो भगवान वास्तव में हमसे कोई चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं भगवान पूर्ण है हाँ लेकिन भगवान हमसे भक्तिमय जो सेवा की भावना है उसको स्वीकार करना चाहते हैं तो इस प्रकार से जैसे हम चर्चा कर रहे थे भगवान जगन्नाथ या कृष्णा ने अपना मन क्या कर दिया है खो दिया है और कहा खोया है उन्होंने अपना मन वृंदावन वृंदावन के भक्तों ने उनके मन को चुरा लिया है इसलिए द्वारका में भगवान क्या है चंचल ही मन कृष्ण भगवान वहां उनका मन है नहीं इसलिए हमेशा सदैव क्या रहते हैं चंचल इसलिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा भगवान को अभ्यास तो रहे थे तो भगवान को भी अभी अभ्यास करना होगा और वह अभ्यास करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने क्या अभ्यास किया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ बहुत अधिक उत्साहित रहते हैं अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करने के लिए उनसे अधिक दयालु विग्रह कोई नहीं है उनसे अधिक दयालु डेटीज कोई और नहीं है जगन्नाथ के समान इसलिए प्रभुपाद ने बहुत बड़े लेवल में पहला मंदिर ही बना इसकोन का तो वो कौन सा था कौन से विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सैन फ्रांसिस्को में इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पतित क्यों ना हो उस व्यक्ति से बहुत ही सरलता से सेवा स्वीकार करते हैं और उस व्यक्ति को आ, अपनी कृपा प्रदान करते हैं भगवान जगन्नाथ के एक भक्त थे जगन्नाथपुरी से दो किलोमीटर दूरी पर हाँ, एक विलेज है तो वहां एक भक्त थे जिनका नाम था दासिया बावरी नाम के एक भक्त वहां रहते थे निचक में उन्होंने जन्म लिया था बहुत ही गरीब थे लेकिन उनका एक रुचि क्या था कि कोई जो भक्त लोग है ब्राह्मण है जो भगवान का स्तुति करते थे भगवान का गुणगान करते थे इनको समझ में कुछ नहीं आता था लेकिन सुनना बहुत अच्छा लगता था ये एक गुण और यही एक गुण भगवान के प्रति हमारे प्रगाढ़ आसक्ति बनाने के लिए इनफ है जिस प्रकार से रुक्मिणी को कुछ नहीं पता था भगवान के बारे में ना भगवान के प्रति भगवान को देखा था ना जाना था लेकिन जब राजा विषमक को मिलने के लिए नारद आया करते थे तो उन्होंने क्या किया रुक्मिणी उनके द्वारा अटेंटिवली कृष्ण का गुणगान सुनती थी तो ये जो दासी या नाम के जो भक्त थे जगन्नाथपुरी के नजदीक इन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा जन मिला है जिसके द्वारा मैं ना भगवत भजन कर सकता हूं, ना योग्यता है मैं अनपढ़ कोई योग्यता नहीं है मैं अनपढ़ आदि हो कब मेरा भाग्योदय होगा और कब मैं भगवान का मा भक्त बनूंगा कब मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी तो उस समय एक दिन उन्होंने उनके वहां जो ब्राह्मणास्थ थे उनको अप्रोच किया उनसे ग्रहण की और भगवान नाम का उच्चारण करना शुरू किया तो फिर उन्होंने देखा कि कई उनके गांव के लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं रथ यात्रा के समय कौन से समय में रथ यात्रा रथ यात्रा का मतलब भी है कृष्ण लैया ब्रजे जावो ए भाव अंतरे कृष्ण को लेकर वृंदावन की ओर जाना यह भावना अंदर होती है उसको रथ यात्रा कहते हैं तो ये जब रथ यात्रा के लिए गए तो देखा वहां कि भगवान अपना जो रथ है नंदी घोष उसके ऊपर विराजमान है और बीमार होने का बहाना करके बीमारी से ठीक होकर भगवान सारे जगत को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर बैठ कर जगन्नाथपुरी के जो बहुत विशाल रोड है उसके ऊपर निकल रहे थे तो ये गए और उन्होंने देखा कि भगवान का जो श्री मुख है वह काला है और उसके अंदर रेडिश आंखें बनी हुई हैं उसमें फिर वाइट है फिर ब्लैक है तो इस प्रकार से वो भगवान की आंखों पर मेडिटेट कर रहे थे तो जब इन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि हे कृष्णा हे जगन्नाथ में बहुत नीच व्यक्ति हो आप मुझे नेगलेक्ट मत करो को क्या कहेंगे मेरी उपेक्षा मत करिए मुझमे ज्ञान नहीं है आप मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान का वर्षाव कीजिए आप पतितों को पावन करने वाले हैं इसलिए जगन्नाथ का एक नाम पतित तो पावन है बाकी किसी और विग्रह का नहीं हाँ इसलिए जब जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बलराम के साथ नहीं होते तो उनको दधी बामन कहते हैं दधी बामन में जो छोटे बच्चे यशोदा के दधी खाते दही खाते रहते हैं और उस विग्रह को जब बलदेव और सुभद्रा के साथ नहीं होते उस जगन्नाथ के उस विग्रह को जब अकेले होते हैं तो उनको पतित पावन ये उपाधि दी जाती है विशेष रूप से उनको पतित पावन कहा जाता है वो और अधिक पावरफुल होते हैं तो फिर इन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर से अपने गांव में आए रथ यात्रा के बाद दो ही किलोमीटर तक चलते चलते आए बहुत थक गए थे आते उन्होंने हाथ पाव आदि धोए और पत्नी ने उनके लिए बहुत अच्छा प्रसाद तैयार किया था तो उन्होंने क्या किया हम बैठे थे प्रसाद के लिए बैठने वाले थे तो पत्नी ने ऑफर हम किया प्रसाद का प्लेट हाँ वो वो जो प्लेट था रेड, रेड मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन था ला, ला, लाल लाल रंग का था और फिर उसमें वो वो ने ने पत्नी क्या किया सफेद कलर का राइस डाला था और उस राइस के ऊपर ऊपर शाप जो काले कलर का क्या डाला था शाप डाल दिया और अभी अभी अभी रथ यात्रा से आए है हाँ, अभी अभी भगवान जगन्नाथ की आंखों का ध्यान स्मरण आदि करते हुए आए हैं उनको प्रार्थना आदि करते हुए आए हैं, और जैसे पत्नी ने ये ऑफर किया लाल कलर का जो प्लेट है उसके ऊपर सफेद कलर का राइस है उसके ऊपर ब्लैक कलर की शाक है और जैसे महाप्रसाद ये बोलने लगे तो देखा क्या है व्यंजन तो उन्होंने देखा क्या व्यंजन है ओ, वो अचंबित हो गए उन्होंने कहा ये तो मेरे जो भगवान की क्या है आख है वो जोर जोर से उठे नाचने लगे गाने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे रां, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इस प्रकार से नाचने लगे पागल की तरह गांव में भागने लगे पत्नी को सोचा कि क्या हो गया रथ यात्रा में हाँ इनको किसी ने जादू टोना या तंत्र आदि कुछ तो नहीं किया जिसके कारण ये पागल हो गए मेरे जो पति है जैसे कोई नया नया पति इसको में आता है हाँ तो एक्टिव रहता है थोड़ा सा घर जाएगा केवल जब ही करते रहेगा बात नहीं करेगा यानी नहीं थोड़ा डिफरेंट आचरण महसूस होता है पत्नी को लगता है कि इसको क्या हो गया है दासी बावरी की तरह इसकी स्थिति है तो फिर वो फिर गांव के लोग आए उन्होंने कहा क्या हो गया दासी बावरी तुम्हारे साथ क्या हुआ तो उन्होंने कहा ये, कि ये तो ने तो मुझे मेरे जगन्नाथ मेरे मेरे भगवान की जो आंख है उसको कैसे सकता हूं मैं तो गांव के लोगों ने सोचा जो ब्राह्मण थे जगन्नाथ जी ने कृपा की हैदय है, है निष्कपटता से रहे और भगवत कृपा से युक्त उसमें ये भावना आ सकती है तो उन्होंने कहा उनके पत्नी को ब्राह्मणों ने कहा कि इसको राइस अलग पात्र में दो और जो शाक है वो अलग पात्र में सर्व करो तभी भोजन कर सकते हैं तो ऐसे दासिया बावड़ी बहुत गरीब थे लेकिन उनके अंदर भगवत सेवा करने की भावना सर्वोच्च थी भगवान कहते हैं भगवान हमारी सेवा को नहीं देखते भगवान हमारी सेवा की भावना को ज्यादा ध्यान देते हैं इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एटीट्यूड इज द सोल ऑफ सर्विस सेवा सेवा का आत्मा क्या है भावना है भावना भावना जनार्दन भगवान की को देखते हैं तो फिर ये जो दासिया बावरी हैं मैं दो तीन भक्तों का लीलाओं का वर्णन करूंगा तो जो दासिया बावरी नाम के जो डिवोटी हैं ये बहुत एक कपड़े बनाते थे क्लोथ का बिजनेस करते थे बहुत ना के बराबर उनको मुनाफा आदि होता था तो एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे हैं सोचा आप लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो आप जरूर आ, मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं जगन्नाथ के लिए आप वो लेके जाओ तो किसी ने पूछा क्या है आपके पास तो ये सुबह सुबह उठ के अपना जो कपड़ा है वो बेचने के लिए निकल रहे थे तो एक ब्राह्मण के घर में गए तो ब्राह्मण के घर में जब गए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के गार्डन में बहुत अच्छे नारियल के पेड़ हैं और बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं तो उसको देखकर उनको लगा कि ये नारियल के जो भोक्ता है ये कौन है वास्तव में जगन्नाथ है क्योंकि भक्त का गुण यही है जहां जहां जाता है वो सीखना चाहता है या बेस्ट चीज भगवान को ऑफर करना चाहता है तुरंत वो भगवान का उसको स्मरण में उठता है जैसे माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी गए तो वह गोपीनाथ को बहुत अच्छी अमृत के लिए खीर अर्पित की जाती थी गोवर्धन के ऊपर मेरे जो गोपाल है उनका प्राकट्य हुआ है उनको भी इसी प्रकार से खीर मुझे अर्पित करने का मौका मिला तो कितना अच्छा होगा तो वहां सीखना चाहते थे उस खीर को थोड़ा आस्वादन करना चाहते थे टेस्ट लेना चाहते थे ताकि मैं वृंदावन जब जाऊं गोवर्धन में गोपाल को भी उसी प्रकार के खीर में अर्पित कर सकूं तो फिर ये जो दासिया बावरी है ये गए और इन्होंने कहा कि आप मुझे नारियल दे दो बेस्ट नारियल जो आपके गार्डन में आया है और ये कपड़ा आप ले लो तो वो जो ब्राह्मण थोड़ा लालची था ग्रेडी था उन्होंने कहा अच्छा एक नारियल में इतना कपड़ा मिल जाए सारा कपड़ा ले लिया इन्होंने कहा और बल्कि वो छोटा सा जो कपड़ा था उसी पर ही उनका उनका निर्वाह होता था इन्होंने सोचा नहीं कि अभी मेरा क्या होगा आज का भोजन कैसे मिलेगा पंद्रह दिन फैमिली कैसे चलेगी या नहीं चलेगी तो इन्होंने जैसे ही उनको रिक्वेस्ट की नारियल लिया और देखा कि उनके गाँव के ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जा रहे थे उन्होंने कहा कि आप इस नारियल को लीजिए और जगन्नाथ को अर्पित कीजिए उन्होंने तो कहा ठीक है लेकिन उन्होंने कहा एक शर्त है आपको जगन्नाथ के सामने जो उनका गरुड़ गरुड़ दूर है जैसे तो राधा गोविंद वहां है तो लगभग होगा इतना दूर से लोग जगन्नाथ का दर्शन करते हैं उन्होंने कहा कि गरुड़ स्तंभ के पास आपको खड़ा रहना है और वहां से ही जगन्नाथ जी को बोलना है कि आपके एक सेवक है दास या उन्होंने आपके लिए नारियल दिया है इस नारियल को आप स्वीकार कीजिए और कैसे अपना हाथ बढ़ाकर अपना हाथ को आगे कीजिए और ले लीजिए हम तो भगवान के आगे डालते हैं लेकिन ये भक्तिया कह रहे हैं कि आपको लेना पड़ेगा हाथ आगे बढ़ाकर तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हाँ भक्ति का उनका प्रभाव है हाँ तो जैसे वृंदावन की गोपियाँ हैं उनको भगवान को घंटी के, मंत्र के बुलाना नहीं पड़ता था वो कुकिंग खत्म करती कि नहीं करते कृष्ण खुद दौड़ के आ जाते थे इतना अधिक प्रेम वो कुकिंग करते करते डालते थे भगवान के लिए उन जो भी चाहे वो दही मक्खन जो भी बनाते थे तो कृष्ण तो केवल मेडिटेट करते थे कि कब उनका कुकिंग खत्म होगा और मैं भागूंगा इसलिए उनको अपने घर का माखन भी अच्छा नहीं लगता था तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जब देखा कि ये भी गया ब्राह्मण आपके जो डिबोटी है दासिया बावरी ने आपके लिए भेजा है आप इसको स्वीकार कीजिए तो उन्होंने आपको हाथ आगे करना पड़ेगा तो भगवान जगन्नाथ हाथ है नहीं उनके पास अंदर चले गए इतना अधिक विराजवासियों से तो भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं अपने लंबे, पादो गीता में कहते हैं भगवान हाथ नहीं है लेकिन हाथ फैलाते लंबा लंबा इतना हाथ लंबा फैलाया कि वो ब्राह्मण जिसके हाथ में नारियल था वो कापने लगा और भगवान के हाथ से नारियल खींच लिया और तब तो वो ब्राह्मण चिल्लाने लगा दासिया बाउरी आपका लाइफ सक्सेसफुल है सफल हुआ हाँ या हम कितनी ऑफरिंग लगाते थक थक जाते हैं भगवान को स्वीकार नहीं करते लेकिन यहाँ स्वयं भगवान आपके ऑफरिंग को लेने के लिए दौड़ते हैं हाँ तो ऐसे ही इनका बहुत अधिक प्रीति भगवान जगन्नाथ के प्रति था हा? जो कलियुगा के विग्रह हैं तो दासिया बाउरी आगे चलकर और एक बार जब उनको लगा कि अरे बहुत दिन हो गए जगन्नाथ जी का मैंने दर्शन नहीं किया है मैं जाता हूं। जाता जगन्नाथ पुरी लेकिन उनका गुण था कि भगवान को मिलने के लिए वो कभी खाली हाथ नहीं जाते थे, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो भगवान गीता भी क्या कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तिया प्रयशती दिपर आशनामी अष्टमी मीन में खाता हूं तो वास्तव में भगवान इन चीजों को स्वीकार करते हैं यदि प्रीति पूर्वक कोई व्यक्ति उनको अर्पित करता है तो इन्होंने जब जा रहे थे तो इन्होंने देखा किस एक, एक तो गए खाली याद नहीं जाना चाहिए जगन्नाथ जी के पास प्रभुपाद ने जब पहला स्कॉन टेम्पल बनाया सैन फ्रांसिस्को में तो वो तो हिपिस थे उनको क्या पता भगवान और विग्रह और उनकी सेवा उन्होंने कहा स्वामी जी बताइए हम कैसे सेवा कर सकते हैं भाव का जब आप टेंपल आओगे ना कुछ ना कुछ ले आओ पत्र लाओ जल लाओ फ्रूट लाओ भगवान को अर्पित करो क्योंकि प्रीति कैसे होती है हमें किसी व्यक्ति से प्रेम कैसे होता है जब हम क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं ददाती प्रति देते हैं और स्वीकार करते हैं तो फिर ये मैंगोज ले गए ले गए चालीस आम थे कितने जगन्नाथ टूंगा कि तो वहां इतने सारे पंडास आ गए जैसे आप किसी टेम्पल जाते हैं वृंदावन या किसी जगह तो पंडित जी पुजारी आपके पीछे लगते है आपको दर्शन कराऊंगा चलो कितने तीन चार पांच आठ दस वहां भी इनके लिए ऐसे ही हुआ वो सारे पंडाज़ आ गए इनके पीछे मैं आपके आप ऑफर कर तो आप करता हूँ तो कुछ दूर वो चले गए और उन्होंने देखा क्या देखा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर सिमदार के वो बाहर ही खड़े थे बैठे थे उनके पास वो टोकरी था जिसमें 40 लगभग आम थे उन्होंने भगवान जगन्नाथ के सुदर्शन को देखा सुदर्शन चक्र जो इसके ऊपर होता है टेंपल के ऊपर होता है वैसे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और एक डेटीज उनके साथ हमेशा रहती है वो क्या है सुदर्शन लेकिन वो सुदर्शन राउंड सुदर्शन नहीं है वो कैसे है एक डंडे के समान बने हुए सुदर्शन है डंडा है हाफ हाफ हाँ साइज का डंडा अब हाँ सबने देखा होगा तो भगवान जगन्नाथ ने विशेष रूप से सुदर्शन को यह दिया था आशीर्वाद एक प्रकार से दिया था क्योंकि एक बार जगन्नाथ चैपल में भगवान जगन्नाथ की इच्छा हुई कहा कि हे सुदर्शन जो हमेशा राउंड शेप में उनके साथ होते थे उन्होंने कहा कि आप जाओ थोड़ा जल्दी जाओ मैं हनुमान जी से मिलना चाहता हूं वो सदैव मेरे नाम जब करते रहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ आप जाओ हनुमान जी को लेकर आ जाओ ये सुदर्शन को लगा ये सुदर्शन वहां से निकल पड़े और हनुमान जी के पास गए वो अभ्यारण्य में कहा जब तब कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपको भगवान जगन्नाथ याद कर रहे हैं आप उनके लिए आपको मिलने के लिए जाओ तुरंत दौड़ने लगे तो वो पहुंचने के लिए मंदिर के गेट पर ये सुदर्शन को बहुत घमंड हो गया सुदर्शन चक्र उन्होंने कहा अरे ये हनुमान क्या भक्त है हमारे साथ भी ऐसे हो जाते हैं हम एक दूसरे भक्ति भक्तों को ना तो उन्होंने कहा ये, ये सुदर्शन ने अपना साइज बड़ा किया और पूरे जगन्नाथ टेम्पल को राउंड मारने लगे ताकि हनुमान जी मंदिर के अंदर घुसे ना लेट हो जाए हाँ। और और और वो जगन्नाथ की नजरों में में गिर ताकि मैं मैं आप को को बड़ा डिवोटी साबित उन्होंने कहा अरे मैं तो भगवान भगवान के हाथ में हमेशा रहता हूं, और भगवान को कोई डिफिकल्ट जॉब करना होता है तो मुझे फाइनल चीज करनी होती है बड़े बड़े कार्य भगवान के सारे आयुधादि फेल हो जाते हैं तो मैं जाता हूँ और उस कार्यो को सफल बनाता हूँ तो फिर ये देखा तो हनुमान जी आए जगन्नाथ टेंपल के गेट पर और उन्होंने भगवान से भगवान को प्रार्थना की कि आपका ये जो सुदर्शन मुझे एंट्री नहीं करने दे रहा है आपको मिलने के लिए तो भगवान जगन्नाथ ने क्या किया इनको आठ हाथ प्रदान किए कितने हाथ और उनके दो हाथ तो प्रणाम मुद्रा में थे और दो तो बाकी सारे हाथों तो में चक्र आदि थे एक चक्र तो घूम रहा था सुदर्शन लेकिन भगवान ने आ, कई सारे चक्र इनके हाथों में दिए तो वहां भी जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एक विग्रह जी का उनको चक्री हनुमान कहते हैं, हाँ हैं तो डांटा और ये हनुमान जी जाते भगवान जगन्नाथ से मिलते हैं और सुदर्शन को जगन्नाथ जी कहते हैं कि तुम्हारा क्योंकि भगवान का एक गुण है वो किसी को किसी के गर्व को सहन नहीं करते गोपी में गोपिया कहती हैं कि हे कृष्णा आप बहुत एक्सपर्ट हो आपने भक्तों का जो गर्व है घमंड है उसको चूर चूर करने में तो फिर जब सुदर्शन को कहा कि तुम्हें बहुत घमंड हो गया है तुम अभी अपना ये जो राउंड शेप है इसको छोड़ दो ये आपको नहीं मिलेगा कलयुग में तुम कैसे रहोगे हमेशा एक डंडे के भाती खड़े रहोगे मेरे पास हे बेचारे बहुत दुखी हो गए उनका रोपी चेंज कर दिया हाँ कहते ना खुलिया बदल देना हाँ, सुदर्शन जी टेंशन में आ गए उन्होंने कहा प्लीज मुझे कहामा कीजिए मैं अपने गर्व घमंड के कारण आपका जो वक्त है हनुमान जी के प्रति मैंने अपराध की भावना रखी है मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा तो उन्होंने कहा भगवान ने कहा मेरे जो टेम्पल है उसके ऊपर तुम राउंड शेप में निवास करोगे और तुम्हारा दर्शन करने से ही मेरा दर्शन का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा और तो तो बावरी को यह पता नहीं था उन्होंने देखा इतने पंडित आपस में फाइट लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि आपके आप में अर्पित कराऊंगा आपने का कर, नहीं आप उधर ही रह जाइए मुझे अपना अर्पित करने दीजिए भगवान को तो इन्होंने एक आम लिया कहा और सुदर्शन को देखते हुए उन्होंने कहा ए लॉर्ड जगन्नाथ हे जगन्नाथ देव ये आम, मधुर आम आपके लिए है तो ऐसा देखते के लिए तो आम उनके हाथ से गायब तो ऐसे चालीस आम सारे गायब हो जाते हैं पंडा लोग देखते रहे थे क्या हो रहा है उन्होंने लगा कि तो तांत्रिक है लग रहा है जादू टोना काली जादू जानता है ये हमारे सामने दिखा रहा है कि आम हाँ गायब करता हूं मैं हाँ तो उन्होंने कहा क्या है ये पंडाटी कहते हैं कि ये सारे आम जगन्नाथ जी ने ग्रहण कर लिए हैं तो उन्होंने कहा अब अंदर जाके देखो अल्टर में जाके देखो सारे पंडा वहां से भागने लगते दौड़ते हैं दौड़ दौड़ कर वो पंडा लोग सारे पहुंच जाते हैं जगन्नाथ के मेन अल्टर में वहां देखते हैं कि पूरे अल्टर में गुटलियाँ हैं और छिलके हैं और जगन्नाथ के ड्रेस के ऊपर सारा वो आम का जो जूस है वो गिरा हुआ है नीले पीले काले हो गए हैं तो फिर सारी डिवोटीज इतना वो सारे जो पंडास हैं तुरंत जगन्नाथ का माला प्रसाद लेकर आते हैं और इस दाशिया बावरी को कहते हैं कि वास्तव में आप क्या हो भगवान जगन्नाथ के विशेष भक्त हो आप ही आ, उनके प्रेम के पात्र हों उनको वो चीज़ फ्लावर्स और प्रसाद आदि अर्पित करते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ केवल हमें एक मौका देते हैं उनका हम यदि दर्शन करते हैं और उनका अर्पित किया हुआ प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हाँ व्यक्ति शुद्ध होने लगता है उनके अर्पित उनको अर्पित किए हुए प्रसाद आदि को व्यक्ति स्वीकार करता है तो भगवान आदि प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के यहाँ जो विग्रह हैं ये विपतित पावन हैं जैसे मैंने कहा कि जब भगवान जगन्नाथ अकेले होते हैं तो उनको दधि पमन या पतित पावन कहा जाता है तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगन्नाथ आप सारे जगत के नाथ हो मेरा जो अनुराग है आपके दिव्य कार्यकलापों के प्रति हाँ, लवलेश थोड़ा मात्र भी नहीं है तो आप कृपा कीजिए और आप मुझे अपना जो चरण है हाँ, उसका आश्रय प्रदान कीजिए तो इस प्रकार से जगन्नाथ की कई लीलाएँ हैं इसलिए जगन्नाथ जो विग्रह है उनको भक्त प्रेमी भगवान कहा जाता है भक्त प्रेमी भगवान बाकी को को बाकी भगवान के रूपों हम देखते हैं उनका इतना फ्रीली आदान प्रदान अपने डिबोटीज के साथ नहीं है लेकिन जितना सरलता से और प्रगाट रूप से जगन्नाथ जी का आदान प्रदान अपने भक्तों के संग में है वो किसी और अवतार या फिर किसी और विग्रह का नहीं है तो यह हमारे लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है यहाँ जगन्नाथ देव हैं उनका हमें दर्शन करना चाहिए उनकी लीलाओं को स्मरण करना चाहिए और उनको प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि जगन्नाथ जी अपने प्रसाद के द्वारा सारे जगत को पावन करते हैं इसलिए जगन्नाथ प्रसाद जैसे कहा जाता है जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ सारा जग क्या करता है उनके भात के सागे हाथ फैलाता है उसको स्वीकार करने के लिए तो भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं केवल अपने जो भक्त हैं उनके वचन को रखने के लिए जैसे हम जानते हैं राजा इंद्रदिवन उनके महान भक्त थे जब भगवान जगन्नाथ सत्य युग में प्रकट हुए थे राजा इंद्रद्ना और गुंडी महारानी के लिए तो जब वो प्रकट हुए उनके लिए उन्होंने बहुत विशाल मंदिर बनवाया और फिर भगवान को कहा कि आप इसमें निवास कीजिए तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि हे राजा इंद्रद्ना आप मुझसे कुछ वर मांगो कुछ अपने लिए मांगो तो भक्त का स्वभाव है वो अपने लिए नहीं कुछ मांगता वो एक ही चीज मांगता है मम जन्मी जन्मनीश्वर भगवान अहेतु कि हे कृष्णा आपके जो आहेतु की भक्ति है हाँ मुझे चाहिए भौतिक जगत में बारम्बार जन्म ही क्यों ना लेना पड़े लेकिन आपके भक्ति में मुझे लगाओ आपकी शुद्ध भक्ति मुझे प्रदान करो और भक्ति हमें कैसे मिलती है भक्ति भगवत भक्ता संगे न भक्तों के संग से ही भगवत भक्ति को अर्जित किया जा सकता है परचेज किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है इसलिए महाप्रभु चैतन्य श्री ताम्रत में कहते हैं भक्ति जन्म साधु संघ भक्ति का जो जन्म मूल है आ, वो साधुओं का संग है इसलिए हमारी कई प्रार्थनाओं में से भगवान को एक प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे जन्मो जन्म जन्म में है यही अभिलाष भक्तों की सेवा करू जो महान आचार्य हैं और भक्तों के सन में निवास करो ये अभिलाषा रखनी चाहिए तो राजा इंद्र दुमना ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से तीन ही चीजें मांगी उन्होंने क्या तीन चीजें मांगी एक तो चीज उन्होंने मांगी कि हे भगवान आप इतने ऐश्वर्यवान हो जगत के नाथ हो आपका इतना विशाल मंदिर आदि है आप क्या करो मुझे कोई संतान नहीं चाहिए मुझे पुत्र आदि नहीं चाहिए क्योंकि कोई संतान आदि हो तो इस पर आपका जो वैभव आदि है इस पर अपना अधिकार जताएगा हाँ। तो इसलिए मुझे हाँ कोई और नहीं चाहिए भगवान ने कहा मैं ही आपकी संतान हूं उससे बढ़कर कौन हो सकता है हाँ संतान तो दूसरी चीज उन्होंने मांगी कि हे जगन्नाथ जी आप सदैव क्या करो आपका जो मंदिर है वो केवल दो या तीन घंटे के लिए बंद होना चाहिए बाकी सारे समय आप सदैव खड़े रहो और सारे जगत को अपने दर्शन के द्वारा लाभान्वित करो तो जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं कि रात एक दो तीन बजे तक भगवान के दर्शन खुले भगवान सोते नहीं है उनकी शयन आरती दो बजे एक बजे तीन बजे कभी बारह बजे कब होती भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हो क्योंकि बहुत अधिक उदार है और तीसरी चीज राजा इंद्रदे ने मांगी थी कि हे कृष्णा आपका जो आपकी जो उंगलियां हैं वो कभी सूखनी नहीं चाहिए गीली रहनी चाहिए इसका मतलब दिन भर आपको क्या करना होगा हमारे द्वारा भक्तों के द्वारा अर्पित किए हुए भोगों को स्वीकारना होगा नाना प्रकार के जो भोग है व्यंजन है इसलिए भगवान को कम से कम वहाँ आठ बार छप्पन प्रकार के व्यंजन छप्पन से अधिक प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं और वहाँ जगन्नाथ जी कभी थकते नहीं हैं भोजन करने में वो कभी थकते नहीं हैं वो ग्रहण करते ही जाते हैं करते जाते हैं क्योंकि उनके भक्त भी प्रसाद खाने में थकते नहीं इसलिए भगवान को कंपटीशन है प्रसाद तैयार करना है ना वो भोगा कम स्वीकार करेंगे तो भक्तों को लाभ नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की कई लीलाएं हैं समय हो गया है तो उन लीलाओं में से एक लीला थी जो उनके भक्त थे दासिया बावरी किस प्रकार से उनका जो प्रेम जगन्नाथ जी के लिए था उसी प्रकार का प्रेम है, उसी प्रकार का अनुराग हमें जागृत हो उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हरे कृष्णा, जगन्नाथ बल्ले सुभद्र महारानी के पावन जगन्नाथ देव के शिल प्रभुपाद की